काली माता की महिमा आप कोटष्ट अव्यक्त अचिंत रूप कालमय को धारण करने वाली हैं अर्थात मरण करती हुई हैं तात्पर्य है पर यह जगतों को विवरण करने वाली हैं आप नित्य विकार बीज को करती हैं जो प्रयत्न है और न्यून है और मध्य है सत्व रज और तमोगुण इनके विकारों से आप ही ने और जो सांब स्थित रूपा है वह आप गुणों के हेतु है बाहर और अंतराल में भवती की भात गमन किया करती हैं हे आशीष जगतों के पीजे हे गया जानने के योग्य और ज्ञान के स्वरूप वाली हे जगतों की विष्णु माई जगत की हित और रूपा आपके लिए नमस्कार है मार्कंडेय ऋषि ने कहा उनके इस वचन को सुनकर लोगों के विमोहन करने वाली काली ने मेघ की गर्जना के समान अर्थात गंभीर ध्वनि से जगतों के सृजन करने वाले परमपिता ब्रह्मा जी से बोली देवी ने पूछा हे ब्राह्मण आपने किस प्रयोजन का संपादन करने के लिए मेरी स्थिति की है इसका अवधारण करो और बतलाओ जो भी मनोभाव होवे यह मेरे सामने शीघ्र ही कहो मेरे प्रत्यक्ष हो जाने पर कार्य की सिद्धि निश्चय ही होती है इस कारण से आप अपना जो मनोविलक्षित हो शीघ्र ही करो जिसके में भावित कर दूंगी परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा भूतों के इस भगवान शंभू एक ही अर्थात अकेले ही विचरण किया करते हैं और दूसरी की इच्छा ही नहीं रखते आप उनको मोहित कर दो और वह स्वयं ही दारा ग्रहण कर लेवे आपके बिना अर्थात आपको छोड़कर उनके मन को हरण करने वाली और कोई ना होगी इस कारण से आप ही एक स्वरूप से भगवान शंभू का मोहन करने वाली हो जाओ जिस प्रकार से आप लक्ष्मी के स्वरूप से शरीर धारण करने वाली होकर भगवान की सबको अनुमोदित किया करती हैं विश्व के हित संपादन करने के लिए उसी भांति इनको करिए ब्रघवध्वज शंभु मेरी कांता की अविलासा मात्र को ही बुरा कहते हैं अतः किस किस रीति से वे वनिता को अपनी ही इच्छा से ग्रहण करेंगे कांता के ग्रहण न करने वाले हर के होने पर यह सृष्टि कैसे प्रवर्त होगी आदि अंत और मध्य के हेतु स्वरूप उन शंभु के विरागी होने पर यह कैसे हो सकेगा इस चिंता में गमन में हूं आपसे अन्य मेरा यहां पर रक्षक कोई नहीं है अतः विश्व की भलाई के लिए आप यह कहिए जो कि मेरा ही कार्य है इनके मोह करने के लिए ना तो विष्णु समर्थ हैं और ना लक्ष्मी तथा ना कामदेव ही समर्थ हैं हे जगत की माता मैं भी उनको मोहित करने की क्षमता नहीं रखता हूं इस कारण से आप ही महेश्वर को मोहित करिए जिस प्रकार से भगवान विष्णु की एक प्रिया हैं वैसे ही आप महेश्वर की होवें श्री मार्कंडेय मुनि ने कहा इसके अनंतर ब्रह्मा जी से उस योग मई ने फिर जो कहा था हे दुजोतम उसका श्रवण करिए देवी ने कहा हे ब्रह्मा जी आपने जो भी कहा था वह संपूर्ण सत्य ही है मेरे बिना यहां पर शंकर को मोहित करने वाली कोई अन्य नहीं है भगवान हर के द्वारा न ग्रहण करने पर यह सनातन ही सृष्टि न होगी यह तो आपने सर्वथा सत्य प्रतिपादन किया है मेरे द्वारा भी इस जगत के पति का महान यत्न है आपके वाक्य से आज दुगुना सुनिरवर प्रयत्न हुआ था मैं उस प्रकार से यत्न करूंगी कि भगवान हर विवश होकर स्वयं ही विमोहित होकर धारा का परिग्रहण करेंगे परम सुंदर मूर्ति बनकर मैं उसी की वशवरतनी हो जाऊंगी हे महाभाग जिस तरह से भगवान विष्णु की वशवरतनी हरिप्रिया रहा करती है उसी तरह से वह भी यहां पर मेरे ही साथ वशवर्ती हो जावें और मैं उसी तरह से करूंगी हर को अपना वशवर्ती बना लूंगी जैसे अन्य साधारण जन को कर लिया जाता है प्रति शरण के आदि मध्य उन निरंकुश शंभु को हे विज्ञ विशेष रूप से स्त्री रूप से उनके समीप में जाऊंगी हे पितामह दक्ष प्रजापति की स्त्री से बहुत ही सुंदर स्वरूप से उत्पन्न हुई प्रतिसर्ग समाहित होंगी इसके अनंतर देवगण जगत मई विष्णु माया मुझको रुद्राणी संकरी इस नाम से कहेंगे उत्पन्न मात्र से ही निरंतर जिस प्रकार से प्राणी को मोहित करूं ठीक उसी भांति से प्रमथों के स्वामी भगवान शंकर को सम्मोहित कर लूंगी भुवमंडल में जैसे अन्य साधारण जन वनिता के वश में हो जाया करता है उससे भी अधिक भगवान शिव मेरे वश में वर्तन करने वाले हो जाएंगे विवेदन करके अपने हृदय के अंतर में लीन और भोना अधीन जिस विद्या को महादेव मोह से प्रतिग्रहण कर लेंगे उसके उपरांत मार्कंडे मुनि ने कहा हे दुज सत्तों इस प्रकार से ब्रह्मा जी से कहकर जगत के श्रष्टा के द्वारा विक्षमाण होती हुई वह देवी फिर वहीं पर अंतरध्यान हो गई थी इसके अंतरध्यान होने पर लोगों के पितामह दाता वहां पर गए थे जहां पर भगवान कामदेव संस्थित थे हे मुनि श्रेष्ठों ब्रह्मा जी महामाया के वचनों का स्मरण करते हुए अत्यधिक प्रसन्न हुए थे और वे अपने आप को पूर्तकृत अर्थात सफल मानने लगे थे इसके अनंतर महादेव ने महात्मा ब्रह्मा जी को हंस के यान के द्वारा गमन करते हुए देखा शीघ्रता से समन्वित होकर उसके लिए अव्य्धन किया था उसके प्रांत उन ब्रह्मा जी को अपने समीप में आए हुए देखकर परम हर्ष से विकसित लोचनों वाले महादेव ने मोद से युक्त समस्त लोगों के स्वामी ब्रह्मा जी के अभिवादन किया इसके अनंतर भगवान ब्रह्मा जी ने प्रीति से मधुर और गदगद वचनों से कामदेव को हर्षित करते हुए जो विष्णु माया देवी ने कहा था वही कहा था ब्रह्मा जी ने कहा हे वत्स जो आपने पहले सबके मोहन करने के विषय में वचन कहा था कि आप अनमोहन करने वाली जो भी हो उसका सृजन करो हे कामदेव उसी कार्य को संपादित करने के लिए मैंने जगनमय योगनिद्रा देवी का मधरांचल की कंदरा में एकमात्र मन के द्वारा स्तवन किया था हे वत्स वह स्वयं ही मेरे सामने प्रत्यक्ष हुई थी और अत्यंत प्रसन्न होकर उसने यह स्वीकार कर लिया था कि मेरे द्वारा शंभु का मोहन किया जाएगा हे कामदेव दक्ष प्रजापति के भवन में समुत्पन्न हुई उसके द्वारा शंभु मोहन का कर्म किया ही जाएगा यह सर्वथा सत्य है कामदेव ने कहा हे ब्रह्मा जो कि जगनमई है वह कौन है जो योग निद्रा इस नाम से विख्यात हुई है जो शंकर सदा ही तप में संस्थित रहा करते हैं वे उनके द्वारा कैसे वश्य होंगे उस देवी का क्या प्रभाव है वह देवी कौन सी है और वहां किस स्थान में स्थित रहा करती है हे लोक पितामह यह सभी कुछ मैं आपके मुख कमल से श्रवण करने की इच्छा करता हूं जो अपनी समाधि का त्याग करके एक क्षण मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ करते हैं उनके समक्ष हम भी स्थित नहीं हो सकते और फिर उनको कैसे मोहित करेगा या ब्रह्मा जी उनके नेत्र जलती हुई अग्नि के प्रकाश के समान हैं तथा वे जटा जूट के समुदाय से विकराल स्वरूप वाले हैं ऐसे त्रिशूलधारी शिव को देखकर उनके सामने कौन सी क्षमता है जो कि स्थित हो सके उस शंभू का इस प्रकार का स्वरूप है उनको मोहित करने की इच्छा से मैंने स्वीकार किया था अब मैं उस देवी के विषय में तात्विक रूप से श्रवण करने की इच्छा रखता हूं मार्कंडे मुनि ने कहा उसके उपरांत ब्रह्मा जी ने कामदेव के वचन को सुनकर बोल, बोलने की इच्छा रखवाला होकर भी अनुत्साह के कारण स्वरूप उसके वाक्य को श्रवण कर भगवान शंकर के मोहित करने में चिंता से समाविष्ट होते हुए ही मैं शंकर को मोहित करने में समर्थ नहीं हूं इस रीति से उन ब्रह्मा जी ने बार-बार निश्वास कर लिया था अर्थात चिंता से श्वास छोड़ा था उनकी निश्वास हुई वायु से अनेक रूपों वाले महाबलवान चंचल जिह्वा वाले अत भयंकर और अत्यंत चंचल गण समुत्पन्न हो गए थे उन गणों में तो कुछ घोड़े के समान मुख वाले थे तथा कुछ हाथी के मुख जैसे मुखों वाले थे अन्य सिंह तथा बाघ के मुख के समान मुखों वाले थे कुछ गण रीछ और मार्जार के जैसे मुखों से संयुक्त थे तो कोई-कोई सर्प तथा शुक के मुखों वाले कुछ प्लव और गौमुख के सदृश मुख वाले थे तथा कोई सरीसृप के मुख के समान मुखों से समन्वित थे कुछ उन गणों में गौर रूप थे तो कुछ काय के समान मुखों से युगसंयुक्त थे कोई-कोई पक्षी के सदृश मुखों से संयुक्त थे कुछ बहुत विशाल तो कुछ बहुत ही छोटा शरीर वाले थे कोई-कोई महान स्थूल थे तो कुछ बहुत ही क्रष्ट थे उन गणों के अनेकानेक स्वरूप बताए जा रहे हैं कुछ पीली आंख वाले कुछ बिড়াল के तुल्य नेत्रों वाले तो कुछ त्रच्छेय काक्ष थे और कोई-कोई महान उदर से युक्त थे कुछ एक कान वाले कुछ तीनों कान वाले तथा दूसरे चार कानों से युक्त थे स्थूल कानों वाले महान कानों वाले बहुत कानो वाले और कुछ तीन कानो वाले थे उनमें कुछ बड़े आंखों वाले तो कुछ स्थूल नेत्रों से संयुक्त थे कुछ सूक्ष्म लोचनों वाले और कुछ तीन दृष्टियों से समन्वित थे उन गणों में कोई चार पैरों वाले कुछ पांच पैरों से युक्त कोई तीन चरणों वाले तो कुछ एक ही पद वाले थे कुछ बहुत छोटे पैर थे कुछ के लंबे पैर थे कुछ के पैर बहुत स्थूल थे तो कुछ के महान पदों से संयुक्त थे कोई-कोई एक हाथ वाले कुछ चार हाथों से युक्त कोई दो हाथों वाले तो कोई तीन करों वाले कुछ के हाथ ही नहीं थे तो विरूपाक्ष थे तथा को गोदिका की आकृति वाले थे उनमें कुछ मानवी आकृति से युक्त थे